श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद अल्पवयस्क होने पर भी योगिन में वंश गौरव का भाव प्रबल था वे काली मंदिर के खजानची आदि को शायद मनुष्य तक नहीं गिनते थे अतः थोड़े से प्रसाद के लिए ठाकुर की इस तरह दौड़ धूप उन्हें अच्छी न लगी फिर जब उन्हें स्मरण आया कि ठाकुर तो पेट के मरीज हैं ये सब चीज़ें कुछ खा भी नहीं सकेंगे तो वे इस निर्णय पर पहुँचे समझ गया चाहे ठाकुर हो या कोई कितने भी बड़े व्यक्ति वंशगत स्वभाव अपनी ओर खींचता ही है वंश परंपरा से चावल केड़े का सीधा बांधने वाले पुजारी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है सो थोड़ा बहुत तो वंश का गुण रहेगा ही इसके सिवा और क्या ऐसा विचार कर वे बैठे हुए थे कि उसी समय ठाकुर लौटे और उनसे कहने लगे जानते हो रासमढ़ी इसलिए इतनी संपत्ति दे गई है कि देवता का भोग देने के उपरांत साधु संत और भक्तों को प्रसाद मिले यहाँ पर जो प्रसादी वस्तुएं आती है उन्हें भक्त लोग ही पाते हैं ईश्वर को जानने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं वे ही पाते हैं इससे रासमढ़ी ने जिस उद्देश्य से दिया है वह सफल होता है परंतु बाद में वे लोग मंदिर के ब्राह्मण लोग जो सब ले जाते हैं उसका क्या वैसा ही उपयोग होता है चावल बेचकर पैसे बना लेते हैं फिर किसी किसी के रखेड़ियाँ हैं वह सब कुछ ले जाकर उन्हें खिलाता है यही सब होता है रासमणी ने जिस उद्देश्य से दान किया है वह कुछ अंश तक तो सार्थक हो इसीलिए मैं इतना झगड़ता हूं, इतनी सी घटना में इतना अर्थ मुग्ध होकर जोगिन महाराज सोचने लगे ठाकुर को समझना कठिन है दक्षिणेश्वर में एक बार और भी ठाकुर के उपदेश की उपयोगिता के बारे में योगिन के मन में भारी अविश्वास उत्पन्न हुआ किंतु ठाकुर की कृपा से ही वह दूर भी हो गया लीला प्रसंग की भाषा में वह घटना इस प्रकार है स्वामी योगानंद की तरह इंद्रजीत पुरुष विलय ही देखने में आते हैं उन्होंने दक्षिणेश्वर में ठाकुर से एक दिन वही प्रश्न काम के बारे में किया था उस समय उनकी आयु कम थी संभवतः चौदह पंद्रह वर्ष ही होगी और थोड़े ही दिन पूर्व से वे ठाकुर के पास आने जाने लगे थे उन दिनों नारायण नामक एक हठ भी दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे की कुटिया में रह रहे थे तथा नेती धोती आदि क्रियाएं दिखाकर किसी किसी के कौतूहल उत्पन्न कर रहे थे योगेन्द्र महाराज कहा करते थे कि वे भी उनमें से एक थे और ये सब क्रियाएँ देख उन्होंने सोचा था कि संभवतः यह सब किए बिना काम नहीं जाता और न भगवत दर्शन ही होता है अतः ठाकुर से प्रश्न कर उन्होंने बड़ी आशा की थी कि वे कोई आसान आदि बता आसन आदि बता देंगे हरितकी या और कुछ खाने को कहेंगे या फिर प्राणायाम की ही कोई क्रिया सिखा देंगे योगिन महाराज कहते थे ठाकुर ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा खूब हरिनाम करना इसे से काम चला जाएगा यह बात मेरे मन को जरा भी नहीं जची मैंने मन ही मन सोचा कि शायद ये कोई क्रिया आदि नहीं जानते इसीलिए कुछ भी कह दिया हरिनाम लेने से भी कहीं काम जाता है तो फिर इतने लोग जो हरिनाम कर रहे हैं उनका जाता क्यों नहीं तत्पश्चात एक दिन मैं काली मंदिर के उद्यान में आकर ठाकुर के पास न जा पहले पंचवटी में हठ के पास खड़े खड़े मुग्ध होकर उसकी बातें सुन रहा था कि उसी समय मैंने देखा ठाकुर स्वयं ही वहां आ गए हैं मुझे देखते ही उन्होंने बुलाया और हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर ले जाते हुए कहने लगे तू तो वहां क्यों गया था वहां मत जाना वह सब हठ की क्रियाएं सीखने और करने पर मन शरीर पर ही लगा रहेगा भगवान की ओर नहीं जाएगा परंतु ठाकुर की बात सुनकर मैंने सोचा कहीं मैं उनके पास आना बंद न कर दूं इसीलिए यह सब कह रहे हैं मेरी शुरू से ही अपने बारे में ऐसी धारणा थी कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं इसलिए बुद्धि को दौड़ाते हुए मैं ऐसा सब सोचने लगा फिर मेरे मन में आया वे जो कह रहे हैं उसे करके ही क्यों ना देखूं कि क्या होता है यह सोचकर मैं निष्ठापूर्वक खूब हरिम जपने लगा और वास्तव में थोड़े ही दिनों में ठाकुर ने जैसा कहा था वैसा प्रत्यक्ष फल पाने लगा